महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर के साथ युद्ध करने लगा। तब ने अपने बद्र से से रक्तबीज को मारा। बद्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत रक्त बहने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए वे सब रक्तबीज के समान ही वीरजवान बलवान तथा पराक्रमी थे वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहाँ मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्र ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया कौमारी ने शक्ति से वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया क्रोध में भरे हुए भी रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा धरती पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा चामुंडे कहा चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पास से गिरने वाले रक्त से वाले रक्त और उनसे उत्पन्न होने महादैत्यों को तुम अपने इस मुख से खा जाओ इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे काली काली से से देवी ने ने शूल से रक्त को मारा, और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा किन्तु ज्यो ही वह गिरा त्यो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादेत्य पैदा हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया तदनंतर देवी ने रक्तबीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्र खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला राजन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादेत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असरों के रक्तपान के मध से उद्धत्सा होकर नृत्य करने लगे इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में रक्तबीज बध नामक आठवां अध्याय पूरा हुआ